चित्त मनिंगनम सवाद प्रतिनम लयामुखी तब रही अभिमुख होने का नाम इंगने और रहित होने का नाम इत्यादि। नींगने अच्छा भाषिक उपायन निगृहत चित्त यदा यथोजराग्यूपाये द्वारा निगृहित चित अर्थ सुशुक्ति नियत न च पुनर्शेषपित है लय भाव को प्राप्त नहीं हो रहा है यह मन और विषयों में विक्षिप्त भी नहीं हो रहा है जब यह मन अनिंगम अचलम प्रदीप गल्भम तब मानो यह मन गयन से रहित हो गया निवाद प्रदीप के सदृश हो गया है चेष्टा रहित हो गया अनाभागम न के विषय भाव भाग दे का मतलब क्या लेकिन अभी ब्रह्मास है कि विष्णा भास प्रतिबिंब मन है तो प्रतिबिंब होगा चित्त याद प्रात काल पर जीवन काल का खत्म तो हुआ नहीं वो चित्त है लेकिन भास रही विश्वाभाषित्र चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा और रोज वापस की ओर लौट गया अब आत्मा भास हो गया ब्रह्मा भाष हो गया और अपने वृत्तियों के द्वारा ब्रह्म का ही चैतन्य से चैतन्यवान हुआ और विषयावचिन चैतन्यचीन चैतन्य से चैतन्यवान नहीं हो रहा है ये समझना है इसलिए कहते हैं की अनाभाम न के कल्पित नषय भावे किसी भी कल्पित विषय भावों से अभाषित नहीं होता स्वरूप भास के ही द्वारा अभाषित होते रहता है स्वरूप वाला चित्त हो जाएगा निष्पन्न चित्र समझाओ ये ब्रह्म स्वरूप से निष्पन्न हो गया ये क्या हो गया ब्रह्म स्वरूप आकार को ही प्राप्त ऐसे मानना मा चाहिए अच्छा असंप्रज्ञा समाज व्यवस्था में जिस रूप से चित्र स्थित आता है उसी ब्रह्म स्वरूप आपने बता दिया उसको समझाते उस समय चित्र का स्वरूप कैसे हो जाता है कि ब्रह्म से जब वो अभिन्न सा होने लग जाता है अर्थात आकार जो स्वजन्य वृत्तियों को स्वजन्य वृत्तियों से जो विशिष्ट आकार को न प्राप्त करा करके वो तो सामान्य आकार में जो लीन होने लगता है तब चित्त की क्या स्थिति बनती है कैसा लगता है आपको उस समय अपना चित्र में वही बता रहे हैं स्वस्थम शांतम संखत्यम सुगम सर्वजं अजमेन उस समय ब्रह्म तत्व दर्शी जो पुरुष होता है उस अवस्था में उसको अपने चित्त की प्रति जैसी होने लगती है कि वह अपने मानता है कि मैं स्वस्थ हो गया भले शरीर सड़ रहा हो धन उसके चित क्या कहता है मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि अभी तक शरीर से ताजा करके अस्वस्थता का भान करता रहा शरीरार स्वस्थता अस्वस्थता को लेकर अपने आप में जो है आरोपित कर लेता था लेकिन अब वह देखता है स्वरूप में हो गया है अतः सदा ही स्वस्थ है स्वस्थ ने वृष्ठती थी स्वस्थ रहा अतः स्वरूप में स्थित हो गया हूँ ऐसा चित्त अनुभव करने लगता है स्वरूप होने से लाभ होता है उसको उसके अनुभव होता है शांत होता शांति का होता पूर्ण शांति अपूर्ण नहीं पूर्ण शांति का अनुभव होने लगता है शांति है वैसी, निर्वाण सहित शांति है और उसका वर्णन करने पूछो शांति का वर्णन करो भाई कैसी है वो शांति कोई दो चार श्लोक बना के सुना दो शांति के बारे में कत्य भाई अकथ्यको कथन नहीं कर सकता वर्णन नहीं कर सकता तुलनात्मक तो वर्णन भी नहीं हो सकता उससे पूछ लो जो पूछता है अरे भाई इस गुड़ की मिठास कैसी है तो पहले उससे पूछना पड़ा है, तुम क्या क्या मीठा खाया बताओ बताओ पहले वो कहे मैं लड्डू खाया हूँ पेड़ा खाया हूँ रसुल्ला खाया हूँ तभी तो उसे तो समझा सकते हैं ये जो गुड़ की मिठास लड्डू की मीठा जैसा नहीं है पेड़े की मीठा जैसा नहीं है रसगुल्ला की मीठा जैसा नहीं है गन्ने के रस की मीठा जैसा नहीं है फिर कैसा है चीनी का मीठा जैसे भी नहीं है फिर गुड़ का मीठा गुड़ की मीठा जैसा ही है खाएगा और क्या करेगा उसकी तुलना किससे करोगे आप कर ही नहीं सकता इसलिए आप जो कुछ भी यद सुख और आनंद अनु करते हैं, हमें यह कहना पड़ेगा ये तत्त सुख रूपा नहीं है, तो रुपा है? यद रूपा तद रूपा एवं जिस रूप में हुआ है बस और कुछ नहीं क्या सत्ता बेचारा इसलिए कहते अखथ्यम सुखम उत्तम और क्यूँ अखथ्य है क्योंकि वह उत्तम सुख है उससे भी और उत्तम कुछ नहीं निरिशय सुख उत्तम निर्दिशय सुख है निर्शे सुख स्वरूप है वो अजमेन उत्पत्ति अजन्ना ब्रह्म से अभिन्नो करके उस ब्रम को अजयन ज्ञेन मतलब उत्पत्ति है उत्पत्त शुद्ध ब्रह्म के द्वारा अजम पहले भी कहा है अजम अजयन यहाँ पर अजम अजय सर्वज्ञं बड़ी जगह ज को अज के द्वारा उस अज को ही अभिन रूपेण अनुभव करता है इतना ही नहीं सर्वंचा सर्वज्ञ पहले बार कर चुके हैं वही उत्पत्ति को ये सर्वज्ञ कहते हैं और उसको सर्व रूपेण अनुभव करने लगता है और वैसे यो कहता है यथोक्तम परमात्म तो सुखम आत्मसत्यानुद्षण फिर ऊपर से पूर्व से जोड़ दिया जो तुम अधिकारी को कहा गया था मंदाधिकारी को कह रहे हैं ना कहते देखो यथोक्तम परमार्थ सुखम कैसा परमार्थ सुख है वो जो की आत्मसत अनुभूत आत्म शास्त्र ज्ञान रूपा है परमार्थ सुख स्वात्म शांतम सर्व अनुपम रूपम शांत का मतलब अनर्थो उपशम का अनुभव करता है निर्वाण निर्वृत्ति निर्वाण कैवल्यम स निर्वाणे ना कैवल्य सनिर्वाणे न, न कवल्य ने, ने सह वर्तते मुक्ति सहित तो अनुभव कर लिया तक न शक्य कथई तुम उसका कथन कर ही नहीं सकता कैसा सुख है कैसा मुक्ति युक्त आनंद शांति है उसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता अत्यंत साधारण लोकोत्तर ये सगल कार्या जगत से परे का चीज है का अधिष्ठान है उसका वर्णन कौन कैसे कर सके समस्त का अधिष्ठान कोई वर्णन नहीं कर सकता निर्देशेंगी तब योगी प्रत्यक्ष है वो, वो केवल तार सद्वैत योगी जो है ना द्वित वेदांत योगेश्वर है वो का प्रत्यक्ष हो सकता है क्योंकि उसके लिए तो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है ये साक्षात अप्रोक्षा ब्रह्म कह दिया प्रत्यक्ष करेगा इंद्रत्यक्षनाजम जो उत्पन्न नहीं है वो अच्छा यथा विषय विषय जिस प्रकार सा बनते हैं वो जन्य होते हैं वैसा ये नहीं है अतियाजम इसलिए उसका अजिक यथा विषय विषय घटाधि विषय ज्ञानम यथा जनिमत न तथा ब्रह्म स्वरूपम ज्ञानम इत्या विषय विषय न यथा विषय विषय तथा न जात अजम अजय अनुत्न ज्ञेन अव्यतिरिक्त सत्सु सत्पेण सुखम परिच्छते कथयिद जेन अव्यतिरिक्त अजपूता जे जो ब्रह्म उसे अभिन्न रूपेण सुपूता अज को वो अनुभव करता है ऐसा अनुभव करते हुए स्वर सर्वज्ञ रूपेण स्वयं की जो उस सर्वज्ञ रूपता के द्वारा ही ब्रह्म परिचित ब्रह्म को ही सुख रूप से अनुभव करता है आनंद रूप से अनुभव करता है और ब्रह्म को आनंद रूप करके कथन करता है कथियंती के ब्रह्म विदा जो ब्रह्मल हो वे ही ऐसा करते और ये सारा चीज केवल मनो निग्रह के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है इसलिए वास्तविक सिद्धांत अजवा अजातवादगा निचोड़ श्लोक में दे रहे है न कश जायते जीव संभव विद्य एत उत्तम सत्यम यहाँ यही निरपेक्ष सत्य है जाय संभव एक जीवात्म कार्य का कोई कारण ही नहीं है अतएव जीव का नहीं यही सर्वोत्कृष्ट सत्य है तत्तम सत्यम यही एवं सर्वोत्तम निरपेक्ष सत्य जिस विषय में कहा जाए जिस ब्रह्म पृथ्वी के बारे में कहा जाए की कि किंच नजाद कुछ भी उत्पन्न नहीं होता है सर्वोपीअ मनो निग्रह आदि मृल लोहारी उपासना च उत्ता सब के सब बात सर्वोपी एम मनोनिग्रह आदि से आरंभ करके मृल लोहारी के समान सृष्टियों का कथन करना उपासनाओं का भी कथन करना ये सब के सब परमार्थ स्वर्व प्रतिपत्ति उपायत्वेन न परमार्थ थी ये उस परमार्थ सत्य सत्यभूता स्वर्वता का उपाय मात्र ही है इनमें से कोई भी पारमार्थिक सत्य नहीं ये न समझे मनो भी सत्य है ना वो तो भी उपाय है जगत ये सृष्टि का जो कथन करने वाली श्रुतियाँ उपासना पर श्रुतियाँ मनो साधन पर श्रुतियाँ सारी की सारी चीजें परमार्थ ही है क्योंकि ये सब परमार्थ सत्य के उपाय है लेकिन स्वयं परमार्थ सत्य नहीं हो सकते परमार्थ सत्यन दो न कश्चित जाय दे परमार्थ सत्य क्या सुनना चाहते हो ये सुनो कि न कश्चित जाय जीव कर्ता भक्ता चंद न उत्पत्ति देखिए निश्चित दे भी प्रकार है न किसी भी प्रकार की उत्पत्ति की कल्पना आप किसी भी जीव के कर्तृत्व भोक्तृत्व या जीव आदि का कल्पना कर ही नहीं सकते कल्पना ही असंभव है उत्पन्न ही नहीं कल्पना की भी उत्पत्ति नहीं जिसको दिख रहा है उसके लिए कल्पना है इन वास्तव में कल्पना ही हुई नहीं है आज तक नहीं कल्पना ही हुई नहीं अतः स्वभाव तो अजस् एक संभव कारण न नीति नास्त ऐसे जो स्वभावत जो अज है एकमेव अद्वितीय जो आत्मा है इस आत्मा को कोई संभव न कारण सम्य प्रकरण भवदी संभवा, कारण यस्मिन कारण लिदिवा कोई भी ले लो तो के हिसाब से यस्मिन लेना पड़े ना यस्मिन यस्मिन ही लेते हैं और अन्यों के हिसाब से ले लो है ना कोई भी संभव नहीं कारण नार कार्यों स्मार्थ में विद्य देण तस्व न कश्चित चार जीव इत्य तक जिसलिए कारण ही नहीं रह गया किसी भी प्रकार के कार्य के अत कार्य रूपा जीवाली जो कथन करते हैं लोग वह वा वास्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ है भूमेश उपायता नाम सत्यानाम य पहले हमने उपायों को भी सत्य कह दिया था ताकि जो उसमें निष्ठा बन जाए लेकिन सत्यत्व ने भले कथन किया के तद सत्यम उन सभी सत्यों में से ये सर्वोत्तम सत्य है क्योंकि सापेक्ष सत्यता है उनमें ये सत्यता परिकल्पित है वो व्याहारी की सत्यता है या प्रातिभासिकी की सत्यता है पारमार्थिक सत्यता उनमें नहीं है इसलिए वह सब अनुत्तम सत्य है और यही एकमात्र पार्थिक सत्य है अत उत्तम सत्य है कुत्ता नाम सत्याना टिप्पण इसलिए कह दिया वहाँ पर तीन नंबर टिप्पणी है सत्यान सत्य प्रतिपत्ति पे उपचार तत्व इसे उनमें गौण सत्य तो समझम औपचारिक सत्य उत्तम सत्यम इसमें सत्य स्वरूप ब्रह्मी अनुमात्र किंचन न जायते जिस सत्य ब्रह्म में अणुमात्र कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है परमार्थ तो। इस प्रकार से आपका अद्वैत प्रकरण भी पूर्णता को प्राप्त कर गया प्रकरण चौथा प्रकरण आरंभ होता है जिसका नाम तो शांति प्रकरण है सौ कार्य का हो गई, 100 रह गए किसमें ऐसा अधिकतर तो जब पूर्व में आज के वही दोबारा करीब करीब बातें काफी आ जाएगी अवतरणिका दे रहे हैं देखिए भाषाकार ओंकार निर्णय द्वारे आगमत प्रतिज्ञात अद्वैत्याद वैद्या सिद्धस्य पुनर्द्वैत शास्त्र युक्त साक्षात निर्धारित उपसंभ कर संक्षिप्त कह दे रहे हैं पहला प्रकरण में आपने देखा आगम प्रकरण में इस ओम शब्द शर्थ का निर्णय द्वारा आगम से आपने प्रतिज्ञा कर दी अद्वैत का उसी अद्वैत को बाहि विषय भेद की वैचतता से द्वितीय प्रकरण में वैधत प्रकरण में सिद्ध कर दिया उस अद्वैत को भाई जो विषय वेद आर्थिक सिद्धि था वहाँ पर अद्वैत प्रकरण में आगमत सिद्धि है और सकल द्वैत मिथ्या होने से अद्वैत ही सत्य है अर्थ तो तो सिद्ध किया द्वितीय प्रकरण में और पुनः अद्वैते शास्त्र युक्त साक्षा निर्धारक उत्तम तो सत्य मित्र संवार उसी अद्वैत में पुनः तीसरे प्रकरण में इस वर्ण का नाम ही था अद्वैत वर्ण कुछ तीसरे वर्ण आपने क्या किया केवल युक्तियों के इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अन्य शास्त्रों को भी इस्तेमाल किया चैत्र को लाए ब्रदाण्य को लाए अनेक परिषदों को ले पहले वाले में केवल मांडवके के आधार पर दूसरा वाला केवल जो है तर्क के आकर मिथ्या किया है तद द्वारा अर्थता से दो आगमत शुद्ध आगमता फिर दूसरा अर्थता तीसरे में शास्त्र और उपपत्ति था दोनों लिया शास्त्र से मांडू से भिन्न उपनिषदों को लेना और इन उपपत्ति में नियुक्त किया में संशय से रहित कर दिया बिल्कुल दृढ़ निश्चय करा दिया अद्वैत का और अंत में इसलिए उपसंहार करते हुए कहा भी था ये तद उत्तम सत्य यही सर्वोत्तम सत्य है इससे पर कोई अन्य वस्तु है नहीं जिसको पारमार्थिक सत्य माना जा सकता यह अद्वैत तो ही पारमार्थिक सत्य है यह बाध्योग में आगम दर्शन से प्रतिपक्ष विरोध राग द्वेशाद क्लेम दर्शन मिथ्या दर्शन सूचित और वेद के तात्पर्य रूप से अद्वैत दर्शन के विरोध में जितने भी द्वैत तो वादी है बौद्ध है इत्यादि आर्थिक प्रदान तस्त आगमार्थस्य से जो आगम का था इस प्रकार जो अद्वैत दर्शन था अद्वैत छात्र का गर्भता रहस्यूता वस्तु उसको उस अद्वैत दर्शन को प्रतिपक्षित का उस दर्शन का जो प्रतिप, प्रतिपक्ष भूत है द्वैत वी नब ले लो नही एक वैसे योग द्वैती है वैनाशिकाशम बौद्ध जैन अन्यो को भी ले लो तेोन्या विरोधा वे सब आपस से परस्पर विरोध करते हैं ये बात भी सिद्ध कर दिया गया राग द्वेश क्लेशास्पदर्शनम राग क्लेशों का आश्रय होता वे दर्शन है अतिवेश बात भी संकेतित कर दिया गया था क्लेश अनास्पदात आतंय थे क्लेश का अनास्पद क्लेशों के आश्रय नहीं है अत जो आत्मगत तो बुद्धि है यही सम्यक दर्शन है इस प्रकार अद्वैत दर्शन का स्तुति भी पूर्व प्रकरण में कर दिया गया था कुछ में लिखित पाठ में कुछ अलग है हस्तलिखित भी कहीं मिली होगी इनको ना हस्तलिखित पाठ भी भाष्य मिला पांच और पे क्या अंतर दिखाया है अद्वैतमित्र अद्वैत दर्शन स्तुत पाठ पाठ भेद है अद्वैत दर्शन स्तू है न पाठ जो छपाया है छपाया अद्वैत दर्शनम स्तूय ये छपाया लेकिन कोई ऐसा लिखित ग्रंथ मिला है जिसमें क्या पाठ था अद्वैत दर्शन स्तुत ऐसे पाठ था पाठ दिखाया और कुछ जब यह विस्तरण अन्योन्य विरुद्धत असम्य दर्शन प्रदर्श्य तब यह तत्व पूर्व प्रकरणोक्त बातों को ही अब इस प्रकरण में सला प्रकरण में भी कुछ को और विस्तार किया जाएगा अन्य उन विरुद्धता इनकी विरोध जो संक्षेप में कहा गया था उसको आप विस्तार से कहेंगे वो कैसे परस्पर विरोधी हैं एक कहता है सब ससहारा उत्पन्न हो गया सदात्मक प्रकृति थी उसी से सदात्मक कार्य उत्पन्न हुए कहते नहीं सदात्मक जो है कार्य था लेकिन असत कार्य पैदा हुआ तीसरा नहीं असत कारण है उसे सतकार पैदा होते अभाव से भाव उत्पत्ति मानते हैं नैया मिट्टी में घटा भाव था उसे घट पैदा हुआ मिट्टी से घट दौड़े पैदा हो जाएगा मिट्टी ऐसी कैसे पैदा हो जाएगा मिट्टी में घटाव ना हो तो घटाभाव से ही उत्पत्ति मानी पड़ी घटती इसलिए असद से असद उत्पत्ति मान और चौथी कोटी वही असत है जो असद क्षण विज्ञान से क्षण जगत उत्पन्न हो तो चार ही कोटी हो सकती है चारों ही गलत क्योंकि उत्पत्ति ही नहीं है जिसका उनकी उत्पत्ति के चिंतन करने जा रहे हो और उत्पत्ति की जितनी व्यवस्था कर रहे हैं ये आपस में लड़ बढ़ रहे हैं आपस में विरोधी बात कर अतव सिद्ध होता है कि कोई किसी प्रकार के प्रति नहीं हो सकता तू बातों को विस्तार से उठाएंगे यहाँ विस्तरे न अन्योन विरुद्ध विस्तार करके परस्पर विरुद्ध हैं ये अतिव दर्शन है इस बात को दर्शा करके तत्प्रतिषेधे अद्वैत दर्शन सिद्धि उपस्या तत्प्रतिषेधे नसया हेतु प्रदर्शन के द्वारा वे सा है त्याज है ऐसे हेतु प्रश्न के द्वारा प्रतिदिन करते हुए अद्वैत दर्शन सिद्धि आवित न्याय के अलाद शांति प्रारंभ है दर्शन को सिद्ध करना चाहिए संहार करना चाहिए इस भाव से जो है आवीत से हलाद शांति प्रकरण को आरम्भ आवित नहीं व्यतिरिक आवीत करते व्यति आवित अनुमान होता है व्यरेक दृष्टिकोण से कथन करना है ये सब ऐसे हैं इसलिए इन सब गए ये सब जहाँ नहीं है ऐसा जाओ वही सत्य दर्शन हो सकता है यदि आहलाद शांति आरभ्य व्यतिरेको पे है जो को नीचे दियात अन्याय व्यतिरक अन्याय आनंद आनंदगिरी में पूर्ण पृष्ठ का अंतिम शब्दावली और इस पृष्ठ के आरम्भ है आनंद आवीत अन्याय व्यतिरेक अन्याय तथा यद कृतगम तद अनित अनित्यत्वे अन्य अवगते नरेको निराशात दृष्टान कारण जिस प्रकार से जान पाते ये तो विपरीत ना यम ते आत्मा का चौट कर दूसरा है ही नहीं घटेगा नहीं चीज लेकिन फिर भी जो गृहित अनवय के आधार पर गृहत अनवय के आधार पर व्यतिक का निश्चय अपने आप विचार संख्या रहित होकर वो व्यतिक का निश्चय मान लेते हैं लोग व्यतिक को भी व्यविचार संख्या निराधित्व न्याप्त निश्चय अर्थ वे विचार शंका का निराशक नहीं व्यक्ति को स्वीकार कर लिया जाता है ये नित्यम तम यथा आत्मा तो आत्मा ही होगा और कोई दूसरा नहीं तथा अद्वैत दर्शन संप्रदाय कर्तर अद्वैत स्वरूपे नमस्कार श्लोक है ये जो आदि कारि है प्रथम कार्य इस प्रकरण का अद्वैत दर्शन की संप्रदाय की जो कर्ता है व्यासम शिवम गौड पदम महात कहते कि नहीं नारायण पद्म वशिष्ठम ये तो आज शुरू करते आप की श्रीव का आदिगुरु कौन है नारायण और वैष्णव का आदिगुरु शिव है यही परम्परा है अनाधिकार से चले आया हुआ इसे हम लोग कहते नारायणम पदम वशिष्टम शक्ति पर व्यासम सुखम गौर पदम महात गोविंद योगिंद्र मता शिष्यम ये पाठ करते हैं ये जो हमारी गुरु परंपरा के अंदर आएगी नहीं वो क्या है ये जो गुरु लोग कौन है ये सवुर्ण साकार रूपेण इनको हमें स्वीकार करना नहीं है ये सवर्ण साकार रूपेण अवतरित हुए एक अद्वैत वेदांत की परम्परा का स्थापना के लिए वेद ये वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए स शरीर धारण कर विभिन्न प्रकार से हम लोगों के सामने में शास्त्र प्रस्तुत किया है लेकिन वास्तव में अद्वैत वा। इन नद्वैत संप्रदाय के कर्ताओं को अद्वैत रूप से ही हम नमस्कार करना चाहते हैं क्योंकि वो ब्रह्मविद ब्रह्म क्यूँकी सब ब्रमविद है ये ब्रह्म ही है अतएव अद्वैत रूप से उनके जो नमस्कार किया नमस्कार अर्थ हो ये माध्यम का अद्वैत रूप से ही नमस्कार करने के लिए यह आद्य श्लोक को आरंभ किया गया है अद्वैत रूप से ब्रह्मवेदा, सोह वेद्रशत स्पष्ट जो कोई भी उस ब्रह्म के, के जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है अत्य जितने भी अद्वैत आचार्य है ये साक्षात ब्रम्ह स्वरूप ही है अतय अद्वैत रूप से इनको नमस्कार करना उचित है इसलिए आद्य श्लोक कहा अद्वैत उपदेषा अद्वैत रूप ने वो नमस्कार की आज श्लोक तात्पर्य अर्थव गंतव्य है टिप्पण कार्य उपदेषाओं को अद्वैत रूप ऐसी नमस्कार करने योग्य समझे यही अर्द श्लोक तात्पर्य है ये यहाँ भाजपा का कहना है और आचार्य पूजे जल्द क्या उनके जो नमस्कार करके उनको पूजा करने से क्या मिलेगा अरे आचार्य पूजा ही अभिप्रेता सिद्धाते शास्त्र आरम्भी कहते हैं कि जो आचार्य पूजा अभिप्रेतार्थ की सिद्धि के लिए ये होती है जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है था ना जो ऐश्वर्य काम की कामना वाले को तो निश्चित रूप से जो आचार्य की सेवा करनी चाहिए करते भी है अब चिन्मयन जी महाराज थे चिन्मा मिशन बनाए अपने संन्यास गुरु को तो छोड़ ही दिया नाम कही लेते ही नहीं थे ज्यादा जो तपोन महाराज थे जिनसे उन्होंने श्रवण किया था उन्हीं के नाम पर आश्रम आश्रम भी बनाया तपोवन संगीत तपोवन साधनालय ऐसे नाम से उनकी है जितने क्या तो सब तपोवन संगीत नाम से निकलते हैं उसमें लिखा रहेगा और जो पढ़ाते हैं वो सब उसका नाम तपोवन साधनाल ऐसे बनाए उन्होंने तो सब उनके नाम पे आचार्य के नाम पे बनाया जो आचार्य जरा कुछ नहीं मिलेगा धंधौलत तो खूब मिलेगा नाम खूब कम माल जैसे अभिप्रेत जैसा आपकी मनोकामना वो मनोकामना आचार्य की पूजा से पूरा हो जाता है इसी कहते हैं आचार्य पूजा ऐसी मुक्ति होगी ये नहीं कह रहे हैं आचार्य पूजा से तो अभिप्रेतार्थ सिद्धर था आचार्य पूजा यदि इश्वते शास्त्र इसीलिए एक प्रकरण का आरम्भ में गौरपाद आचार्य स्वयं अपने पूर्ववर्ती गुरु जनऊंगा नमस्कार के माध्यम ऐसी पूजा कर रहे हैं अभ्रदय अभिप्रेतार्थ सिद्धर हम लोग भी करते है है कि नहीं अगल सगल गुरु पूर्णिमाओं में कम से कम गुरु पूर्णिमाओं में विशेष रूप से गुरुजनों की पूजा कर ही लेते हैं ताकि जो है साल भर अपना ठीक ठाक चले अभिप्रेतार्थ तो शास्त्र सिया। अभी कहीं न परिसाप्ति आनंद गिर गार करते क्या होता है अरे कम जो पढ़ रहे हैं ये जो शास्त्र है निर्विघ्नता समाप्ति तो हो श्रवण तो से हो जाए बीच मन गड़बड़ावे नहीं छोड़ छाड़ के भाग न जावे हम तीसरे गिप्रेता तो बने शास्त्र से आविघने न परिसाप्ति तदर्थ विप्रतिपत्ति व्यावृत्ति तदर्थ है उसके लिए ही है। और विप्रतिपत्तिया व्यावृत्ति के लिए भी है समझो विवाद जन संशि कम आदि रहा विप्रतिपत्ति आदि से क्या लेना विवाद जन्य संशय आदि हो जाए उन संशय निवृत्ति करने के लिए ही ये आचार्य पूजा अत्यंत आवश्यक है ज्ञान आकाश कल्पे न धर्मान्योगुद्धे दिवदरम कहते हैं की भय ज्ञाने न आकाश कल्पे न धर्मान्योग गगनोपमान आकाश के समान ज्ञाने आका ईषद अर्थ में कल्प प्रत्य होता है ईषद समाप्ति अर्थ में भाषिकार भी यहाँ पर ईषद समाप्ति अर्थ मिलेंगे आकाश ने ईशर समाप्त हुई थी आकाश कल्पम ऐसा भाषा स्वयं कहेंगे तारस आकाश के समान अर्थात नित्य जो व्यापक लोग क्या मानते आकाश को नित्य मानते हैं आकाश को व्यापक मानते हैं तब तक तो मान लीजिए ईश्वर सामानता लेना यदि भी आकाश नित्य नहीं उनके कहने मात्र से आकाश तो कार्य है वो है इधर ईश्वर समाप्त पूर्ण रूप नहीं ग्रहण करना तुल्यता नहीं पृत्य क्योंकि उस आत्मा के लिए पूर्णतः सदृशता हो ऐसा कोई में ही नहीं आत्मा तो आत्मा ही। आत्मा के लिए दूसरा है नहीं ना दूसरा हो तो उसको दृष्टांत दे जब दूसरा है ये नहीं अद्वैत ही सत्य है दूसरा वास्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ है तो समझाने मात्र के लिए हमें आकाशादी लेना ही पड़े इसलिए वो आत्मा कल्प प्रत्यक करना उचित बना अतए कहते है आकाश कल्पे न अर्थात नित्य व्यापक ज्ञान के द्वारा किसको जाना हमने धर्ममान गगनोपमान आकाश के सदृश ही इन धर्मों को जीवों को जाना गठ आकाश को महाकाश अध्य ने जान लिया पहले वाला आकाश कल्पना महाकाश कल्पन ज्ञान है और गगनोपमान धर्मान मैंने आकाश कल्पना गगनोपमान है आकाश कल्पना एवं धर्मान जीवों को गटा का शादी के समान आप तो कहीं अर्थ सोपाधिकेद होता है के तो एक होता है ऐसा जो निश्चित कर लिया जिया किससे अभिन जाना जी भी शुद्ध ब्रह्म से अभिन करके रूपये कौन ऐसे तो जाने हुए जो हमारे पूर्व आचार्य लोग समुद्ध सम्य प्रकार बुद्धवान ये ते सर्वे तम वंदे जब तम संप्रदाय गुरु परंपरा प्रणाम वरम रूपम वंदे दिवपदों में श्रेष्ठ इन समस्त मनुष्य रूपी पुरुषों में श्रेष्ठता मरता पुरुषों तम भगवान साक्षा शुद्ध ब्रह्म रूपेण न मान करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ भाष्यकार करते है आकाशेना ईषद असमाप्त तो इति आकाश कर विग्रहवाकिया आकाश के साथ जो ईश्वर अपूर्णता है किंचित अपूर्णता युक्त तो आकाश के सह सादृश त लेना पूर्पेण आकाश के सह सादृशता नहीं आकाशकल्पम आकाशतुल्यम आकाशकल आकाशतुल्यम आकाश के तुल्य है ऐसा समझो कि तुल्य आकाश जड़ी छोड़ दो जड़वादी अ आकाश क्या है हमारे मत में बहुत भूता है वो पंचभूतों में एक भूत है कार्य है तस्मा दे तस्मा दे आकाश तुम भूदा कहा है अत ईशनो तो कहना पड़ा नहीं तो कहोगे आकाश जड़ है जी तो आत्मा भी जड़ होगा आकाश कार्य तो आत्मा भी कार्य है ज्ञान भी कार्य ज्ञान भी, भी जड़ है इसलिए कहना पड़ा तु लेता ईशद अपूर्णता विशिष्ट करके लो ताकि जो है आप इन जड़ोत्पाए जो अधिक उसके अंदर जो माने जाते हैं देखे गए उनसे रहित समझ सकेंगे आप और ज्ञान क्या है स्वप्रकाश है और वो जड़ है दोनों भिन्न है न इसलिए ईशद समाप्त वक्तव्यम कि अंतिम पद स्पष्ट है आकाश से जड़वादि ज्ञान स्व प्रकाश आकाशेन ईषद समाप्त वक्तव्यम अगर आनंदगी में स्पष्टी तेना आकाश कल्पे नि आकाश के सदृश जो ज्ञान अर्थात यहाँ पर नित्यता स्वप्रकाशता आदि को लेना पड़ेगा कैसा हो जैसे ज्ञान किम धर्मान आत्मन हो। धर्मान मने जीवात्मा किम विशिष्टान गगनोपमान गगनम उपमा ये शांत गगन उपमा तान आत्मनोधर्मान गगन है हे उपमा चिन्ह इनके लिए भी गगन ही उपमा है तान आत्मनोधर्मान ऐसे जो जीवात्मा इनको कैसे जाना ज्ञान से अभिन्न पहले अपने जीवों को जाना और उन जीवों को भी किससे अभिन्न मानना जी के साथ इसे ज्ञान से पुनर्विशेषण जेर धर्म आत्मवीर अभिन्नमें ज्ञान को पुनर्विशेषित किया जा रहा है ज्ञेर धर्म ज्ञे भिन्न ज्ञाने ज्ञानेना ज्ञाभि ज्ञाने न धर्मान अभिन्नमति उसके सतर्क होगा आत्म अभिन्नम पूरी दृष्टा क्या अग्निष्णव सविद्र प्रकाश उच्चा अग्नि की उष्णता के समान सूर्य के प्रकाश के समान जीव जैवता ब्रह्मी वस्तु है इसको क्या करना आत्मा से अभिन मानना बहुवचन कैसे प्रयोग जय ब्रह्म है जीव धर्मचन कैसे कर रहे हो अच्छा बहुवचन जन कल्पिको काल्पिक काली पंक्ति आनंद गिरी में करे बहुवचनम उपाधि कर्म तो भेद अभिप्राय उपाधि कर्मित भेद को अभिप्राय में रखते हुए बहुचन होते नहीं ब्रम गोचन का लिए एक में ब्रह्म है तो इसलिए समझना पड़ेगा भाषिका ऐसे कर सो उपाधि को लेकर के कथन कर रहे हैं इसलिए सब भोजन है ना ज्ञा ज्ञा भिन्न है नोजन प्रयोग कर दिया है ज्ञा भिन्न वहां भी क्या कर दिया ज्ञाने आकाश कल्पे न करके भोजन कर दिया सब जो के अवस्था बनेगी नहीं क्योंकि सोपालिक भेद को लेकर के हम पढ़ रहे हैं नहीं तो पढ़ना पढ़ाना बेकार आ जाएगा तो वैध कुछ भी नहीं है कौन हैत्मे वग्निष्ठ सर्व प्रकाश ज्ञानम ऐसे ज्ञान जय आत्मा से अभिन्न है ज्ञान तेना ज्ञाभि ज्ञान तादृशी जय से अभिन्न ज्ञान के द्वारा आकाश कल्पे स्वरूप तो अव्यतिरिक्त जीवे आत्मा शुद्ध ब्रह्म उसके स्वरूप से अभिन्न है जो अव्यतिरिक्त है जो ऐसे ज्ञान है नित्य व्यापक ज्ञान है प्रश्न ज्ञान है उसके साथ गगनोपमान धर्मान यह सम्बुद्ध गगनोपमान वाले ये जीवों को जो सम्यक प्रकार से अभिन्न रूपेण नव्यतिरिक्त रूपे जो जान लिया सम्बुद्ध सम्बुद्धवान ऐसे समझो संबुद्धवान का मतलब क्या कहते हैं की भाई यथार्थ क्यों नहीं न, ये से भिन्न ज्ञान है ज्ञान से भिन्न सगल जीव है ऐसे ऐसा समय से जो ग्रहण कर लिया है आये ईश्वर जो ऐसे जान लिया वही ईश्वर है वो नारायण जो नारायण नाम से सुप्रसिद्ध है पुरुषोत्तम भगवान है नाम से सुप्रसिद्ध है वही वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म उनके हम अभिवादन करते हैं जो की कैसे है वो पद्वर सतर्क होते हैं एक पैर वाला है तो उसके अपेक्षा से श्रेष्ठ नहीं होएगा वे लंगड़ा है लूला है दोनों पैर वाला भी नहीं कल अखबार ने जैसे दिया था एक चित्र देखो लोगो ने ला के दिखाया जन्म से ही उसका दोनों हाथ नहीं दोनों पैर नहीं केवल इतना ऐसा धड़धड़ है कोपड़ी है ऐसे वो जी रहा है और उसके भाई एक है वही उसको खिलाता पिलाता सारा देखभाल करता उसकी अब उसने एक संकल्प कर लिया उज्जैन में कोई मंदिर बनवाने की मंदिर, मंदिर जीर्ण शीर्ण हो रहा है उसका मैं उद्धार करूंगा करोड़ों रूपया चाहिए लाएगा सड़कों में बैठे भीख मांग रहा मंदिर के लिए और उसके सुधसंकल्प को देखते हुए लोगो ने अखबार में दे दिया प्रचार हो गया पूरा देश भर में तो अपने आप जो लोग जाएंगे उसे मिलेंगे भाई अच्छा काम कर रहा है हम भी देंगे हम भी देंगे कार्य सफल करके संतुष्ट हो जाएंगे वो तो उसका तो उसके पैसे श्रेष्ठ तो रहा नहीं भगवान क्योंकि ना श्रेष्ठ का हो गए जो दिपद नहीं है उसकी अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो नहीं तब इसलिए कहते दिपदोपलक्षिता नाम दिपद से दीपद उपलक्षित है एक पद अपद सब बने लेना चौदह वगैरह सभी जीव में वो सर्वोत्कृष्ट है ऐसा लेना सतर है नई भाष्यार करते हुए स को दिया श्लोक जो पदा क दिया गयाेषा पुरुषाण मध्य वरम प्रधानम पुरुषोत्तम प्राय पुरुषोत्तम भगवान है गीता के पंद्रह स्पष्ट है उपदृष्टि नमस्कार मुखेन झ्या भेदयतम परमा दर्शनम य प्रकरणे प्रतिशत प्रतिपक्ष प्रशद्ञातम प्रति भवती उपदेषता संप्रदाय के ब्रह्म ज्ञानियों को ब्रह्म नमस्कार किया ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातृेद रहित उससे जरा लक्षित क्या कर दिया इस प्रकरण का विषय को बता दिया इस शांति प्रकरण का विषय क्या है शुद्ध ब्रह्म का बोध शुद्ध ब्रह्म जिसमें ज्ञान भेद रहते बनाओ ज्ञात भेद हो गया पुराने पुस्तकों में भेद ज्ञान भेदी आत्मक भेद रहित शुद्ध ब्रह्म को प्रतिपादन करने परमार्थ तत्व तो दर्शनम जो की परमार्थ तत्व तो कोई ही अपना विषय बनाता है ऐसा यह दर्शन है परमार्थ तत्व तो तो दर्शनम दृश्यते अनुभूय दर्शनम यह दृश्यता लेने की नहीं साधन रूपये को नहीं लेना साध्य रूपये लेना सीधा शुद्ध ब्रह्म को ही दृश्यते अनुभूयती दर्शनम साक्षा परोक्षम होती परमीय ब्रह्म दवा पर दर्शन यह प्रकरण अर्थात अस्मिन् प्रकरणे कस्मिन् अस्मिन् अलाभ शांति प्रकरणे प्रतिपादय प्रतिज्ञातमती प्रतिदन कर सीधे ज्ञातृज्ञेय अज्ञान रूपी भेद रह प्रति कर्म इन नहीं है मे प्रतिपक्ष प्रतिशत द्वारण प्रतिपक्ष का प्रतिषेध द्वारा हमें इस परमार्थ दर्शन का प्रतिपादन करना इस प्रकरण में अष्ट है इस बात को भी आप सूचित कर दिया है यही प्रकरण की अपेक्षा से विशेष है पहले प्रकरण की अलागम अद्वैत सिद्ध किया दूसरे प्रकरण द्वैत को मिथ्या कहा करके अर्थ दर्शित कर दिया अद्वैत को तीसरा प्रकरण शासनों सिद्ध किया और चौथा की लक्षणता यही है की अन्य मतों का प्रतिषेध द्वारा अद्वैत इसी बात संक भाषा ने जान गिरा प्रतिपक्ष प्रतिषेद ऐसी पूर्व प्रकरणों में भी जहाँ तहा संक्षेप में अन्य मतों को स्थापन करके प्रतिषेध तो किया है विस्तार रूप यहीं पर उसका वास्तविक प्रतिषेद के द्वारा अद्वैत प्रतिपादन करना इच्छित है इस बात को संकेत कर दिया भाषागार ने अब यह श्लोक करीब करीब में आया हुआ है तीसरे प्रकरण का उनचालीस श्लोक को सर्वसुख अविवादो अविरुद्ध स्तम नाम अस्पर्श योगो वही नाम क्या है पहले बता चुके स्पष्ट स्पर्शन में जिस स्पर्शम में संबंधा संबंध नाम का चीज नहीं है जिसमें उसका नाम स्पर्श अर्थात अविद्या के संबंध नहीं माया के ही संबंध नहीं अन्य क्या तो छोड़ी वो वो तो अन्य तो माया के कार्य है जिस कारण के संबंध नहीं उस कारण में निष्ठ कार्यो का संबंध भी आप निश्चित हो जाता है अविद्या मात्र अविद्यात अभाव को स्वीकार करते है इसलिए इस वेदांत को अस्पर्श योग नाम से भी कहा जाता है सकल जीवों को सुख प्रदान करने वाला है अत्यंत हितकारी है अविवाद विवाद, विवाद रहित है और सबके साथ अविरुद्ध भी है ऐसे को उपदेश करने वालों को हम प्रणाम करते हैं देशता तम नमाम्य हम उसे भी मैं नमस्कार करता हूँ पहले ये ब्रह्म को उपदेश ताको उपदेष उस ब्रह्म से अभिन्न करके पहले नमस्कार किया था अब उस उपदेष्टा के जो तो उपदिष्ट जो दर्शन है उस दर्शन को भी नमस्कार करते उपदेषता कौन थे संप्रदाय जो गुरु परंपरा है जो, जो कि ब्रह्म से अभिन्न है ब्रह्म ही होने के नाते उनको नमस्कार करने के बाद अब उनके जो उपदिष्ट जो था कि दर्शन के अद्वैत दर्शन को भी नमस्कार कर